श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश एकदशस्क अथ पंचदशोध्याय भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण श्री भगवान श्रीभगवाच जितेन्द्रियुक्त जितशश्वास से मई धारियत उपतिषंत सिद्धय भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है मेरी धारणा करने लगता है तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं उद्धव उचम कया धारण या का कथन सुधिरच्युत का सिद्धियो योगिनाम सिद्धिदो यो भवान उद्धव जी ने कहा अच्त कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं अतः आप इनका वर्णन कीजिए श्री सिद्धादश प्रोक्ता धारणा योग पार गये ताधाना दशव गुणहे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव धारणा योग के पारगामी योगियों ने अठारह प्रकार की सिद्धियाँ बतलाई हैं उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधान रूप से मुझमें ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा दस सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती है अणिमा महिमा मूर्ते लखिमा प्राप्तिरिंद्रिय प्राकाम्यम सुतृष्टे सुशक्ति प्रेरण में सिता इनमें तीन सिद्धियां तो शरीर की है अणिमा महिमा और लघिमा इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है गुणेशसंगो वशथा यमस्तवस्थ्य ता में सिद सौम्य विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशिता है और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुँच जाना कामावसायिता नाम की आठवीं सिद्धि है ये आठों सिद्धियाँ मुझमें स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हें को अंशतः प्राप्त होती है देहे देहेस्ुरश्रवण दर्शनम मनोजब कामरूपम रूप पर प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युवा सह क्रीड़ा यथा संकल्प संसिधि राग्या प्रतिहता गति इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जो अच्छा हो वही रूप बना लेना दूसरे शरीर में प्रवेश करना जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन संकल्प की सिद्धि जब जगह सबके द्वार सब जगह सबके द्वारा बिना ननू नच के आज्ञा पालन ये दस सिद्धियाँ सत्वगुण के विशेष विकार से होती है त्रिकालम अद्वंदम परचित्ताद्यभिज्ञता अग्न्यम्भो विषादेरा प्रतिष्ठम्भो पराजय भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना दूसरे के मन आदि की बात जान लेना अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना ये पांच सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती है एकता योग धारण सिद्ध यथा धारण याद यथावा निबोध योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ सुनो भूत सूक्षात्मनिमयी तन्मात्रम धारेन्मिमान मवापनोते तन्मात्रोपासको मम प्रिय उद्धव पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता उसे अड़िबा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अड़ुता प्राप्त हो जाती है महत्यात्मन ही परे यथा संस्थम महिमा नववा अपनोती भूता च पृथक पृथक महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ जो मेरे इस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और इसी प्रकार आकाशादि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं अलग अलग मन लगाने से उन उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है परमाणु मय चित्तम भूतालाम रंजयन काल सूक्ष्म लघिमा नम वाप जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है धारियन्मय तत्व मनोभय कार्य के अखिलम सर्वेन्द्रियाम आत्मतत्व प्राप्ति मनमना जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है महत्यात्मनियत्रे धारेन्मय प्राकाम पारमेषम में विंदते व्यक्त जन्म जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सुत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम में नाम के सिद्धि प्राप्त होती है जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं विष्णो अवापनोते क्षेत्र क्षेत्र जोदना जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है इस सिद्धि का नाम ईशित्व है नारायण तुरी भगवत शब्द शब्द मनोमैयाध्योगी मध् धर्मा जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में जिसे तुरी और भगवान भी कहते हैं मन को लगा देता है मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है निर्गुणो ब्रह्मणी मिधार जन्म सदम परमान परमानंदम यत्र काबो वसीयते निर्गुण ब्रह्म भी मै ही हूँ जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है उसे परमानंद स्वरूपणी कामा वसाईता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है समाप्त हो जाती है श्वेत द्वीप पतु चेतम शुद्धे धर्म मये मये धारिये तथा जाती सरो निय उद्धव मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन छह उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है मैं आकाशात्म प्राणे मनसा घोषम तत्रोपलब्धा भूता नाम हंसो वाचृत मैं ही अभीष्ट मैं ही समष्टि प्राणरूप आकाशात्मा हूँ जो मेरे इस रूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है चक्षु स्वष्टरी संयोज त्वष्टारमि चक्ष से माम तत्र मन साध्या पश्यत सूक्ष्म जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है मनोमय सुसंज्य देहम तदनुवाजुना मध्धारणानुभावे न तत्रात्मा यत्र वही मन मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ से युक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोज नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है यदा मन उपादा यद्यद्रूपम बभूषती तद्भवेन् मनोरूपम मध्योग बलमाश्रय जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है परकायम विसंसिद्ध तत्र भावयेत आत्मा तेत पिंडमित प्राणो वायुभूत जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ ऐसा करने से उसका प्राणवायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरों के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है पाषण्याणम हृदुर कंठम आरोप्यम ब्रह्म रंधेण ब्रह्मे तनु योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एडी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक में ले जाए फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे विभावयेत सत्यवृत्स यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीडा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियाँ विमान पर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती हैं यथा है यदा वा मत्परह मई सत्य मनोजुंजस तथा तत् समुपासनुत जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्र स्थिर कर दिया है उसी के ध्यान में संलग्न है वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है तस्य मैं इसित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता मद भक्त शुद्ध सत्विनो धारणाभिद्य तस्य ही बुद्धि जन्म मृत्युपभी जता जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती है अग्निर्तमु निर्जो बपहो मध्योग सात या दशा जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है उसके योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते मत मध्यभूतिर विध्याय श्रीवत्भूषिता ध्वजात पत्रेद पराजित जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गला चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है वह अजय हो जाता है उपासक्य माप एवं योग धारण या मुह सिद्धया पूर्वकथिता उपतिष्ठं तेषतः इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती है जिनका वर्णन मैंने किया है जितेंद्रिय दात जितमो मुह मारणा धार्यतः का सा सिद्धेश दुर्लभ प्यारे उद्धव जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं अंतराया बदंते योग मैयान से काल क्षणपणहेतव परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं जो मुझसे एक हो रहे हैं उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है जन्म औषधि तप तपो मंथा सिद्ध यहा योगे नोग गतिम जगत में जन्म औषधि तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती है वे सभी योग के द्वारा मिल जाती है परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य के आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती सर्वासाम सिद्धेराम राम हेतु तो अहम योग से सांख्य धर्म धर्मस्य ब्रह्मवादीनाम ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं योग सांख्य और धर्म आदि उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ अहमात्मातरोत सर्वदेश यथा भूतान भूते सुबहत स्वयं तथा जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंचमहाभूत ही हैं सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूलभूतों की कोई सत्ता ही नहीं है वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टारूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ मुझमें बाहर भीतर का भेद भी नहीं है क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ इते श्रीमद्भागुते महापुराणे पारभुंश्याम सहितायां एकदश स्कंधे पंचदशोध्याय